नगर की बात प्रदान के मंचन की आप कर रहे थे हुँ। हुँ। तो जब ये नाटक अनामिका ने मंचन करने का निर्णय लिया उसके निर्देशक श्री रवि नियुक्त किए गए किए तो तब तक मुझे कोई ये आशा नहीं थी कि इस नाटक में कोई भूमिका करने के लिए मेरे पास कोई आएगा उधर जाने नहीं दिया था एक दिन वो रवि दवे निर्देशक मेरे ऑफिस में आए और उन्होंने आकर कहा कि नागर जी ये होली की भूमिका आपको निभाए मैंने उनसे इस पर शब्दों में कर दिया कि देखो भाई मेरा ये बनारस का प्रोडक्शन देखा हुआ है उसमें जिस व्यक्ति ने होली की भूमिका निभाई थी वो उससे मैं इतना प्रभावित हो गया हूँ कि मेरे माथे में उसकी भूमिका छाई हुई है मैं उसे भूल नहीं सकता और मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी वो भूमिका चूँकि वो भूमिका उसकी की देखी है इसलिए मेरी हिम्मत नहीं होती है कि मैं उस भूमिका को कर सकूँगा अगर कोई सफलतापूर्वक जिस भूमिका को मैं नहीं निभा सकता उसको करने के लिए मैं कदापि तैयार नहीं होता ये मेरे जीवन का लक्ष्य है उसने कहा देखिए नागर जी ये कर सकेंगे कि नहीं ये तो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए मैं इसलिए आपके पास हूँ कि मैं भी नागर हूँ आप भी नागर हैं जो मुझसे उन्होंने बात की और ये एक नागर को अनामिका में निर्देशन देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और उसी नाते एक नागर कलाकार होकर उस निर्देशक को सहायता करे मैं, मैंने मैंने तुरंत ही कहा कि हाँ ये मैं हम हाँ मेरा कर्तव्य है <laughs> और मैं अपना पूरा योगदान देने के लिए तुम्हारे साथ तैयार हूँ और तुमको प्रथम अवसर मिला है मुझसे जो मन पड़ेगा मैं करूँगा लेकिन मेरे मन की कमजोरी ये है कि सबसे सब मुझे डर रहता है कि मैं उस तरह से जिस तरह से की काशी की मंडली के व्यक्ति ने जिस तरह से उस भूमिका निभाई है मैं भी भाषा ये मेरी मेरी कमजोरी है मेरी पर तो फिर उन्होंने निर्देशन दियावजूद रिहर्सल के बावजूद, के दरमियान कभी कभी मेरी धृष्टता माफ की जाए कभी कभी ये निर्देशन के अंतर्गत जब तो मैं खुद की भूमिका निभा रहा था रिहर्सल के दौरान और धनिया की भूमिका श्रीमती प्रतिभा अग्रवाल निभा रही थी और रिहर्सल के दौरान कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि निर्देशक ईमानदारी नहीं जैसे कुछ कुछ ऐसे मेरे और मैंने धनिया के में आती थी कि जहां वो मुझे भी निर्देशन देता था और प्रतिभा जी को भी धनिया के और में निर्देशन देता था मैं बहुत स्पष्ट रूप से में कहने में मुझे बड़ा आनंद आ रहा है क्योंकि तो प्रतिभा भी मेरे पास ही बैठे हुए हैं। तो मुझे ऐसा फील होता था कि कहीं कहीं मुझे दबाकर प्रतिभा जी को <laughs> मैंने कहा तो कहाभावना की वो प्रति प्रतिभा जी से खुश खुशित प्रभावित है <laughs> और नागर जी चूंकि अपने आदमी है थोड़ा दब जाएंगे तो नहीं है प्रतिभा जी उभर जाए ठीक है उभर जाए लेकिन मुझे ये लगा कि ये ईमानदारी नहीं मैं कोई ऊपर आ जाए कोई नीचे आ जाए इसको मैं मालूम नहीं देता हूँ लेकिन निर्देशन में ईमानदारी वर्दना ये हर निर्देशक का परम धर्म तो मैं रिहर्सल खत्म होने के बाद तो उसको मैंने पकड़ा और मैंने कहा भैया देखो मैं हूँ चाहे निर्देशन में तुम ईमानदारी ही बरतना बच्चे इसकी तुमको गारंटी देनी पड़ेगी बोले नागरिक क्या मैंने कहा इससे ज्यादा नहीं, नहीं। कहूँगा चल मैं हूँ चाहे कोई भी हो ईमानदारी जहाँ देखूंगा कि तुम ईमानदारी नहीं बरतोगे वहीं पर हमारा तुम्हारा झगड़ा हो बोले नहीं कभी ऐसी बात नहीं आएगी हमारा झगड़ा मैंने कहा फिर उसके बाद ऐसा कोई आया जब मंचन हुआ उसका तब तो तो वो मुख्य भूमिका तो धनिया हो रही थी अभि संदेह ने अपूर्व अभिनय किया दर्शक लोगों में से कुछ कुछ ऐसे लोग थे वो कहते थे धनिया जो ऐसे सो होली से मु पर कर गई तो कर गई तो अच्छा ही हुआ और कई लोग कहते थे हो रही हो तो हो तो रही था और धनिया कुछ और अच्छा कर सकती थी जो किया अच्छा किया लेकिन और भी अच्छा कर सकती थी खास कर उन्होंने बताया कि उनकी कमजोरी वहां मालूम होती थी जहां पर कि वो होर रहा तो वहां पर लोगों का है मेरे कहने का नहीं है मैं तो उस वक्त मर ही तो लोगों का ये कहना था कि जिस तरह से टूट जाती है जिस तरह से करती है, फट पड़ती है मृत्यु के ऊपर में तो जिस चरम सीमा तक उसको जाना चाहिए वहां तक वो नहीं जा सकी नहीं तो मनुष्य फट जाता खैर जो दनिया जाने प्रतिभा जी जाने मैं जो तो मरी रहा था मुझे तो कुछ लेने नहीं मिले तो ऐसा आनंद उसके अंदर में आया उसके करीब पचहत्तर अस्सी के प्रदर्शन हुए और जहाँ जहाँ भी प्रदर्शन हुए शहर में शहर के बाहर सभी जगह उसको सराहना हुई और उस नाटक को करके उस भूमिका को करके बहुत ही सुख मिला और प्रतिभा जिसमें जिसमें हमारे साथ में उन्होंने भूमिका की उनको कैसा प्रतीत होता था मेरे साथ करके लेकिन मुझे बहुत ही आनंद मिलता था और इंस्पिरेशन मिलता था कि मैं किसी के साथ इस स्टेज के ऊपर में काम कर रहा हूँ नगर जी वो सुख तो देखिए दोनों उसे ने आप थर्ड पर्सन में बात कर रहे हैं हम तो बैठे हुए हैं सामने तो वो सुख तो बराबर मिलता रहा है कच्चे कलाकार के साथ अभिनय करने का जो सुख है वो जब मिलता है तो मन एक अलग तरह से भर जाता है प्रेरणा जो है तो सोचती मिलती है आ, गोदान में और गोदान के तो कई नाटकों में हम लोगों ने साथ अभिनय किया और जब भी किया तब सुख का अनुभव मिला कुछ सफल हुए कुछ नहीं नशा है, एक आलग आलग बात है। एक, हाँ चिक्र बात करता हूँ ये रंगमंच पर मैं जब प्रतिवादी के साथ जिस इस नाटक में काम करने उतरा तो वहां ऐसी परिस्थिति आ जाती थी कि मैंने जैसे दो योद्धा अखाड़े में उतर पड़े अब कौन चित्त होता है कौन पट्ट होता है ये कहना मुश्किल है तो ये हमारा अनुभव दो तीन बार उनके साथ नाटक करने में गुजरा एक तो गुजरा मेरे बच्चे मेरे बच्चे में पिता का रोल मैंने या वो बहुत प्रबल रोल था लेकिन वो नाटक उतनी सफलता से स्पीज पर नहीं उतर सका उसके कई कारण दिखाए तो मुख्य भूमिका में मैं और प्रतिभाजी दोनों की बहुत ही कड़ी भूमिका थी और दोनों ने मेहनत किया उसमें हुआ क्या प्रथम मंचन जिस हुआ तो मैं सोचता था कि मैं मार ले जाऊंगा और प्रतिभा मेरे मेरे ही रहेंगे हुआ उल्टा और खासकर अखबार वालों ने ऐसा ही लिखा मैं में तो गिर गया और प्रतिभाजी बहुत ऊपर आ गए तो ऐसा और हुआ नाटक में ये अभी में सांझ ढले मुख्य भूमिका मैंने की वृद्ध के रोल में अवृद्धा के रोल में प्रतिभाजनी की और मेरा विश्वास था कि मैं बहुत अच्छी तरह से कर रहा हूँ निस्संदेह और ये निर्देशिका नहीं था कहा कि आपका निस्संदेह अच्छा होगा जब इसका मंचन हुआ तो रिजल्ट आया बारह वैसे ही उन्होंने लिखा कि प्रतिभा जी की भूमिका सर्वश्रेष्ठ रही हमारा तो कहने ही कि मैं जाना क्या क्या दिया उन लोगों ने मुझे थोड़ी निराशा हुई उनके क्रिटिक्स के ऊपर खैर कोई बात नहीं तो ऐसे तो तीन बार हमारे <coughs> प्रतिभा बारे बारे है। है। है। <laughs> और पछाड़ा, <laughs> <नहीं> पछाड़ा। <laughs> लेकिन अखबार में तो पछाड़ी दिया है कबूल करना चलिए बड़ा अच्छा लग रहा है ये सब बातें करके और सुन करके आ, अच्छा एक साथ बताइए रागन जी कि मैंने यहाँ पर पता है आपने इतने पिछले पच्चीस वर्षों में बहुत से नाटकों में अभिनय किया 50 पचासों नाटक ज्यादा ही हो गए होंगे क्योंकि आपने अनामिका के अतिरिक्त संगीत कला मंदिर के साथ कई हाँ। नाटकों में किया आपने पदातिक के कई नाटकों में किया आपने रंग गर्मी के कई नाटकों में किया है इसके अलावा और जो किया होगा वो अलग बात है आप अपना रोल जब आप कोई चीज करना जब आपको मिलता है तो आप उसको तैयार कैसे करते हैं मैं पता है इस लंबे इतिहास के लिए तो दो चार दिन बैठकर के बातचीत हो सकती है मगर थोड़ी सी पहले तथ्यात्मक जानकारी हम लोग तो पहले कर लें आपको रोल जब कोई भी मिलता है तो आप कैसे उस पर काम करते हैं कोई आपकी खास पद्धति आप कैसे उसको हृदयंगम करते हैं पद्धति तो कुछ नहीं जब मुझे रोल मिलता है तो मैं दुनिया को भूल जाता हूं हमेशा के लिए भूल जाता हूं अपने कुटुंब को भूल जाता हूं, अपने हूँ जाता हूं अपने काम काज को भूल जाता हूं करता हूं मैं फिजिकली करता हूं मेंटली और यहां तकली सोता भी नहीं हूं किसी रूप फिर गहरी नींद भी नहीं आती नींद में कोई और सिर्फ ध्यय है कि चरित्र के अंदर में घुस रहा हूं कि नहीं यही मेरा चिंतन तो उस चरित्र में घुसने की प्रक्रिया में आप कैसे आप आते तो हैं मानी आप सोचते हैं अपने मन में हाँ, सोचते हैं और उसको पढ़ते रहते हैं और मेरा ये अनुभव है कि कोई भी हो जिस किसी को मिले वो पढ़ता चला जाए पढ़ता चला जाए पढ़ता चला जाए तो मेरा ये विश्वास है कि फिफ्टी परसेंट वो करेक्टर पढ़ते पढ़ते पढ़ते पढ़ते स्वयं उसकी नज़र के सामने आ हैं। ये मेरा व्यक्तिगत विश्वास है और इसी विश्वास ने मुझे सहायता दी है और कहीं तो और फिर मैं दिन में समझिए कि जब मैं बैंक में नौकरी करता था तो वहाँ भी स्क्रिप्ट मेरे टेबल पर खुली ही रहती थी और का मैनेजर और वो जानते कि से वो क्या वो खुली पड़ी होगी उनके सामने यहाँ तक की मैनेजर कभी किसी काम से डिपार्टमेंट में आया और सामने देखा नागर जी के वो नाटक को और उतना ही नहीं देखा, वो उसका करते करते मैं की तरफ देखकर डायलॉग याद कर रहा हूं ये तक उन लोगों ने कई बार नोट किया और उस पर रिमार्क आपस में दे, देने लगे हाँ लोग कैसे कैसे डाय कर तो इतना मैं बदनाम था रस्ता पर चलता था मुझे होश नहीं थी तो आप काम अपना कर पाते थे नहीं बैंक का, में। का, का, काम करते थे इसीलिए मैनेजर से लेकर हमारे जूनियर ऑफिसर तक कोई आज तक मुझे उंगली उठाकर नहीं दिखा सकता की नागर जी आप क्या कर मेरी ऑफिस ड्यूटी पहले लेकिन उस ये नहीं था की दस से पांच तक कॉन्स्टेंटली ऑफिस का ही वर्क करने में सब समय मिलता था, था ऐसा तो कभी हुआ नहीं काम करने की बात में फालतू समय मिलता था लोग अखबार पढ़ते थे लोग पढ़ते थे मैं अपनी स्क्रिप्ट पढ़ता और ये सबका विश्वास था कोई काम पेंडिंग क्या जरूरत है तो इस एक प्रकार से समझिए कि वहां से कोऑपरेशन में ना आपको क्या लगता था कि निर्देशक आपकी सहायता करते थे या एक मूवमेंट वगैरह बता देना अलग बात है, पड़ते हैं अभिनय करने अभिनय में कैसे उतरने में निर्देशक लोग आपको कुछ बता पाते थे आपकी सहायता कर पाते थे हाँ, निर्देशक जरूर बता पाते थे क्योंकि मेरे ये कला के अंदर में सबसे जो बड़ी कमजोरी है वो ये है कि मेरा क्रिएटिव माइंड कभी मैं अपने मन से कोई भाव प्रदर्शित नहीं कर सकता अपने मन से कोई नई चीज़ निकाल नहीं सकता ये हमारा शुरू से और आज तक ऐसा ही रहा है जब तक कि निर्देशक नहीं बताता मेरे दिमाग में वो चीज़ आती है, मैंने मेरे दिमाग से कोई चीज़ नहीं बनती ये मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है और यही कमजोरी की वजह से जीवन में आज तक कभी निर्देशन करने का साहस मैंने नहीं किया मुझे ऑफर तो बहुत बार मिले अहमका से भी मिले बाहर से भी मिले और मुझे लोग बदनाम ही करते हैं सारी जिंदगी तुमने हमला किया इतना तुमने एक्सपीरियंस गेन किया अगर मैं तुम निर्देशन तो दो और तुम्हारी ये कमजोरी हम लोगों को ये लगता है कि निर्देशन तुम्हारा सफल होगा लेकिन वो मन में यह है कि मैं क्रिएटिव नहीं हूं मुझसे कुछ बाहर नहीं निकलता बहुत मामूली से मामूली चीज भी मेरे दिमाग से नहीं निकलती तो जो कुछ भी निर्देशन हमारे निर्देशक देते थे खासकर सबसे ज्यादा निर्देशन में चीजों को देना और उसको क्रिएट करना ये सामान्य मन में ही मैंने ये देखा और वो जो क्रिएटिव माइंड है वो सभी जानते हैं वो क्रिएटिव माइंड है वो ही बात प्रचित है तो जो क्रिएटिव माइंड है उनके निर्देशन में भी मुझको जितना आनंद आता है उतना हमें किसी निर्देशक में आनंद नहीं मिलता नहीं वैसे तो देखा है बराबर हम लोगों ने कि आप किसी के साथ भी काम कर रहे हैं हो बड़ी निष्ठा से आप निर्देशक की बात को समझना और सुनना चाहते हैं उसको फिर उसके अनुरूप काम करने का प्रयत्न कर पाते हैं मगर बहुत बार यही लगता है कि ठीक है निर्देशक ने थोड़ी सी हमको सहायता कर दी बता दिया और एक ये है कि उसको उभारा तो आपने बहुत अच्छी तरह से उस बात को कहा कि कोई चीज़ कोई आइडिया नए ढंग से कुछ भी कहना करना है हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ कि जो डायरेक्टर चरित्र को जिस तरह से हमारे में से निकालना चाहता है ये तो डायरेक्टर की बात है और वो बताता है और मैं इन टोटो तो उसको फॉलो करता हूँ लेकिन उसके साथ में जो एक्टिंग पार्ट है उस भूमिका के अंदर उसमें इतना जरूर है कि कहीं कहीं एक्टिंग मैं स्वतः निकाल लेता हूँ और वो एक्टिंग वो निर्देशक को पसंद आती है और निर्देशक कहता है कि नहीं यहाँ आप एक्टिंग कर रहे हैं ठीक है, है इसी तरह से आप निकालिए कोई बात तो उन्होंने हमको देखा होगा कि एक्टिंग में ये कुछ कर पाता है तो वो चीज़ मेरे ऊपर उन्होंने छोड़ दी hmm. कि आप जैसे भी अपने ढंग से निकालना चाहें आई नो दैट यू विल प्रोजेक्ट करेक्टली एंड एफिशिएंटली तो वो चीज़ हमको दे देते थे, थे और वो हम अपने ढंग से निकालते थे और वो सभी को अच्छी लगती थी और इतने दिन के अरसे में मैंने जो एक्टिंग की है उसकी वजह से थोड़ा मेरे एक्टिंग के ऊपर मुझे स्वतः भरोसा भी है अब जैसे कई बार रंग कर्मी का एक जो ये प्रदर्शन हुआ महाभोज महाभोज उसमें एक छोटा सा चरित्र वो जो लड़का मर जाता है उसके भाव की भूमिका हमको दी गई करीब डायलॉग उसमें तीन चार मिनट के हैं और उसमें भी कोई खास चीज़ नहीं है अब मैंने सदा बड़े बड़े, बड़े रोल निभाए हैं और वो एकदम छोटा सा रोल मेरे सामने दिया गया और निर्देशिका नेदे, वो उषा उषा गांगुली ने कहा कि नहीं ये रोल कोई करना रहा है इनका रोल तो अच्छा है बहुत छोटा है और मसाला हमको कुछ मिलता नहीं इसके अंदर में तो मैं जब करने लगूंगा ये रोल तो कैसे निकालूंगा इसको जो कि मेरा किया हुआ लोग देखें और मेरे कृतित्व को लोग देखें कि हाँ ये नागर की कृतित्व है मैं बड़े हस्म जैसे पढ़ रहा है तो उसके अंदर में ऐसा मुझे हुआ कि नहीं वो निर्देशिका वगैरह तो कुछ इसमें दे नहीं पाएंगे स्वयं मेरे ही तो अंदर में आने लगा कि देखो ये चीज अगर हम योग करते हैं तो इसमें तो बहुत ही प्रभावशाली हो जाती है और करना कुछ नहीं है इसके लिए तो उस चीज को मैंने स्टडी किया कि सोचो सोचो क्या निकल सकता है इसके अंदर से? और देने वाला कोई है नहीं मुझे? वो एक प्रकार से मेरी सबसे बड़ी परीक्षा थी वो। और वो निकल आई और वो निकल आई और हमको हमारे मन ने कह दिया कि देखो ये चीज तुमने निकाल लिया है और वो ये अद्वितीय चीज है वो तुमसे निकल गई है निकल गई है तुमने निकाली समझो तुमसे निकल गई है, थीज़ थीज़ थीज़ है।, है। नहीं। अब इतना महत्वपूर्ण लड़का मर गए कितना दुख है उसको वो दुख को भाषा में प्रकट नहीं करना है लेकिन दर्शाना है कि इससे ज्यादा दुखी इस वक्त को भी है तो क्या है उस दुख को कैसे प्रदर्शित किया गया ये हम सोचने लगे उस दुख को कैसे प्रदर्शित तो किया कि कुछ मत करो खाली दृष्टि को एक जगह लक्ष्य करके स्थिर कर और जितना गंभीर हो सके उतने गंभीर तो तो तो हाँ हो जा और दृष्टि को तो इससे सब कुछ भीतर है निकल नहीं रहा है रोना चाहता है रोआ नहीं जाता है तो वो कैसे निकलेगा मैंने कैसे कर और मेरे मन लगे निकल आए और वो निकला और लोगों ने उस छोटी सी भूमिका भूमिका को को सर्वश्रेष्ठ करके माना तो इसमें जो मुझे मुझे सुख मिला वो आज तक मुझे किसी बड़े रोल को नहीं मिला। और इतनी हुई कि इसका मैं वर्गन नहीं कर सकती अच्छा आपने तो सुना थी इस लंबे दौरान में बहुत से लोगों के साथ काम किया अपने साथियों में से कुछ के बारे में कुछ दिनों ने आपको विशेष रूप से प्रभावित किया एक नाम श्यामानंद जी का आपने दिया मेरे साथ करके सुख मिला इसकी चर्चा आपने की और कुछ लोग या कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाएं कुछ लोग इनके साथ और काम करके आपको कुछ जानने को सीखने को मिला अच्छा सुखद अनुभव रहा पहले तो वो बारह कह रहा हूँ हमारे फिलहाल कुछ वर्षों से हमारे साथ में वो निधि नहीं. नहीं? अपने? अपने जो दे रही है आजकल मित्र स्वर्ण स्वर्ण कुछ वर्षों से श्रीमती स्वर्णनाथ चौधरी के निर्देशन में काम करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है उनके निर्देशन का ढंग उनका कलाकारों के साथ व्यवहार बहुत ही अच्छा है बहुत ही प्रिय और हमको दो तो उनके साथ काम करने में बहुत ही आनंद आता है।, है और कुछ उप्रिएट करती हैं है। और मेहनत करती हैं उसके ऊपर सोचती हैं और उसी तरह से वो आशा करती हैं कि तो कलाकार भी उसी तरह से हमारा चीज़ को निकाले और इस स्वाभाविक बात है अगर कलाकार उसी तरह से उनकी चीज़ को निकालता है तो बहुत आनंद आता है उनको भी तो वो सुख हमको उनके साथ मिला है इतने वर्षों से रंगमंच के ऊपर जो हमारे साथ काम किए हैं उनमें श्री सुवर घोष श्री नरेंद्र अग्रवाल हमारे बहुत पुराने साथी रहे हैं और उनके साथ काम करने में हमको बहुत ही आनंद आया है प्रतिभाजी की बात तो हो ही गई है और बहुत से साथी लोग करते हैं मेरे साथ प्रेम से करते हैं मैं भी उनके साथ प्रेम से करता हूं वो लोग मेरे साथ का आनंद उठाते हैं चाहे वो छोटे हैं चाहे बड़े हैं चाहे छोटा रोल करते हैं चाहे बड़ा रोल करते हैं मैंने उस ड्यूटी से अपने साथी कलाकारों को कलाकार नहीं देखा कि ये छोटा रोल करने वाला है तो मैंने उसके ऊपर छोटी चीज नज़र रखी हो ये मैंने जीवन में कभी नहीं किया कलाकार मंच के ऊपर में चाहे छोटा बड़ा है मैंने एक भाव से सबों दिया है उन्होंने उनको भी एक भाव से वो मुझे अच्छी तरह से प्यार करते हैं और वो भी उनको अच्छी तरह से प्यार करता हूँ और ये जो ट्रीटमेंट उभय पक्ष का वही हमको बल देकर खड़ा रख रहा है स्टेज के ऊपर में और आज मेरी 70 वर्ष की आयु हो गई है मैं अंदर से ये फील नहीं करता हूँ कि मैं 70 वर्ष का बूढ़ा हो गया और इसकी खास वजह यही है कि हमको जो इंस्पिरेशन मिल रहा है साथियों से मेरे निर्देशकों से को आर्टिस्टों से दर्शकों से शायद इसी ने मुझे अभी तक मंच पर खड़ा रखा वर्ष की अच्छा नगर जी आपने और बहुत से लोगों के अभिनय देखे हैं मंच पर उनमें से कुछ के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे किनकी की अभिनय कला ने अभिनय क्षमता ने आपको मुक्त किया खासकर कलकत्ती कलाकारों के बारे में हाँ, बंगला कोई भी रंगमंच के देखिए बंगला के सभी कलाकारों को तो मैंने देखा नहीं लेकिन जिनको देखा है जिनके बारे में सुना है तो प्रभावित मुझे कला ने किया है समूह मित्रा की तृप्ति की के भी हमने एक दो प्रोडक्शन देखे अच्छे नामी कलाकार हैं अच्छा करते हैं को महान कलाकार समझता हूं नरेश मित्रा का अभिनय मैंने देखा बहुत ही स्वाभाविक होता था क्या बाहर के बहुत से कलाकार लोग आकर के यहाँ कर रहे हैं नाटक देखते ही होंगे आप बीच बीच में कभी कभी देखते हैं उन लोग के नाम मुझे याद नहीं रहते हैं लेकिन जो नाम याद हैं जिन्होंने मुझे प्रभावित किया है अपने एक्टिंग से उसमें ओमपुरी किसी जमाने में यहाँ आए थे वो हमारे फेस्टिवल में आए थे किंग ओ टी पशन नहीं, वो तो पहले आए थे उसके बाद ओ, ओम ओम शिवपुरी आप ओम शिवपुरी की बात तो कर रहे ओम शिवपुरी तो? हाँ। वो तो फेस्टिवल में आए हाँ। उसके बाद एवं एक बार उसमें भी आई थी लेकिन पहली बार हाँ। को देखने का चांस हमको ओम शिवपुरी का मिला था वो कि बस में तो उस वक्त तो शायद स्टूडेंट थी थी दुबले पतले लंबे से जरा सी ढाड़ी थी बहुत मुझे प्रभावित किया मैं उनके पास पर्सनली गया और मैंने हिंदी हिंदी पंच पर इतना प्रभावशाली कलाकार देखा तो मुझे ये हुआ कि चलो हमारे हिंदी में भी कोई कोई है ऐसी बात नहीं है कि बंगला में ही है तो उनको हमने कंग्रेचुलेट किया और आपने दुबे का काम जरूर देखा होगा दुबे का काम देखा कई बार देखा होगा दुबे के बहुत निकट में रहा उनके एक नाटक में आपने अभिनय भी तो किया था नहीं मैं अच्छा परम मित्रों में से हैं और अमरीशपुरी भी मेरे परमित्रों में से हैं उन्होंने तो बहुत से रोल किए हैं और कई लोग देखने मिले और मेरा ये विश्वास है कि बंबई हिंदी नाटक मंच पर अमरीशपुरी जैसा प्रभावशाली कलाकार कर। शायद ही बॉम्बे और यहाँ पर अपने हिंदी रंगमंच में जो हिंदी कलाकार मुझे जैसे हैं उनमें से हैं घोष एक दो और हैं नाम स्मरण नहीं कर लेकिन और कोई विशेष लोगों ने मुझे प्रभावित नहीं किया हाँ करते हैं तो चेष्टा करते हैं सिंसियरली करते हैं है। लेकिन ये कहा जाए कि कुछ कला का निखार लोगों ने करके सामने लाया होगा इस कला में उन्नति की हो तो ऐसा हम कहने लायक मुझे कोई नजर नहीं आ है अच्छा नागर जी एक और बात खास करके आप तो बहुत ही डिसिप्लिन एक्टर रहे हुए हैं रिहर्सल हो समय से आना समय से जाना निष्ठा के साथ बैठना काम करना आजकल जो स्थिति हर नाट्य दल के सामने आ गई है अधिकांश नाट्य दलों के सामने आ गई है तो उनके संबंध में आपको क्या लगता है आपको कोई ख़ास कारण समझ में आता है और आपको ये लगता है कि ये कुछ उपाय किया जा सकता है क्योंकि इसके कारण प्रदर्शन पर असर पड़ता है ये सभी अनुभव कर रहे और आज से बीस साल पहले जिस इतमान के साथ रिहर्सल होते थे आज किसी भी दर में नहीं होते हर हाँ दर के सामने वो प्रॉब्लम हो गया वो लगाव वो निष्ठा वो डिसिप्लिन नहीं रहते है इस बारे में आप कुछ सोचते हैं आपको क्या लगता है क्योंकि आप तो कई दलों के साथ आपने काम किया है और मेरी दृष्टि में जो सबसे बड़ी चीज इस वक्त हिंदी रंगमंच के सामने उपस्थित है खासकर कलाकारों के बारे में वो ये है कि ये नई पीढ़ी में से जो नए कलाकार आए हैं ये नई पीढ़ी की हवा के अंदर रहने वाले कलाकार ही हैं खासकर उनको ये मन में हो गया कि चलो हम रंगमंच पर उतरें मोटो सिर्फ उनका यही है और रंगमंच पर मुझे लोग देखें मैं सज बज कर आता हमको तो ये लगता है कुछ लोगों का यही इसमें तो तो तो नहीं, नहीं, इस नहीं नहीं। नहीं। जितने लोग भी आए चाहे जिस संस्था के अंदर से आए थे उनमें एक ये सिंसियरिटी देखी गयी थी की मैं जिस रूल को जिस निर्देशक के अंदर में जिस ड्रामे के अंदर मैं करता हूँ कम से कम उस तरह की प्रार्थना करो उस तरह की कोशिश करो जिसमें कि निर्देशक भी बदनाम ना हो और मैं भी बदनाम ये बात थी हम नहीं मान सकते कि नहीं थी और इसी वजह से वो डिसिप्लिन कही सिंसियरिटी कहिए रेगुलरिटी अगर भीतर लगन है मेरे में कुछ करने की ईमानदारी अगर है तो वो और और वो डिसिप्लिन और और सिंसियरिटी रेगुलरिटी अपने आप चली जाएगी। अगर मेरे अंदर कोई आस्था है। आस्था नहीं है जब भीतर कलाकार आते हैं सात बजे आकर से लीजिए साढ़े छह बजे साढ़े आठ बजे आते हैं आप जितनी बार भी उनको कहिए कि भाईया ऐसा क्यों कर दू राइट एंड लेफ्ट जवाब दे दिया कोई लेफ्ट एक्सक्रिप दे दिया तो उससे तो साफ जाहिर होता है उनके रोज के त्यौहार से वो आठ की प्रतिशत है और यही वजह है कि आज पिछले समझिए कि दस पंद्रह वर्ष के अंदर में जो गिरी स्थिति पर हिंदी रंगमंच पहुंच गया है पंद्रह वर्ष पहले शायद उस स्थिति पर नहीं था मैं तो आपको क्या लगता है इसका कुछ समाधान तो है तो हम सब स्वीकार गिरे हुए माने नहीं माने इतना तो मानना पड़ता है कि कहीं बने हैं प्रतिभा ये समाधान जो जब तक आदमी अपने को ठीक रास्ते से नहीं ले चलता है तो दूसरा आदमी कब तक तो उसको रास्ता बताएगा और कब तक उसका हाथ पकड़ ठीक रास्ते पर चलाएगा ये तो बहुत मुश्किल है वो आदमी की इच्छा ही नहीं है ठीक रास्ते पर चलिए रास्ता गलत पकड़ता है तो आप कब तक जो है सो उसको बताते रहेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुराने लोग हैं जो उसका नाम अपने छोटे भाइयों को या बहनों को जो हिर पर आती है उनको उनके वड़े लोग को समझा के करते हैं तो देव डों उनकी बात सुनने तक तो तो तो। तो नहीं तक करने को जब पांच सौ वर्ष पहले जो दुनिया थी उसके सामने भी स्ट्रगल तो थी मनुष्य जब से पैदा होता है जब तक नहीं मरता है स्ट्रगल तो उसे करना ही है क्योंकि भूमि पर वो आया है तो स्ट्रगित है लेकिन ये जो आजकल की वो जो जो प्रवाह नया प्रवान का ये सब वातावरण हो गया है उसने लोगों को कुछ ऐसा भ्रमित कर दिया है कि लोग बहुत सी तरफ ध्यान रखने लगे हैं बहुत सी चीजों की तरफ आकर्षण हो गया है उनका असल में एक तो अब सब सबके सामने अधिकाधिक और अधिक अर्जन करने का एक तो काम बहुत बड़ा हो गया जो कि पाँच बजे के भीतर ख़त्म नहीं होता खत्म नहीं हो तो आप रह सकता कन्वेंस का, का प्रॉब्लम है दूसरा आमतर एक आम लगाव उतना नहीं है नहीं तो आदमी उन सबके बीच में से रास्ता निकाल ही लेता है तो छुट्टी के दिन भी लोग देरी से आते हैं शो के समय भी देरी से आते हैं साढ़े बजे यदि पहुँचना होगा तो सुबह छह बजे छह बजे और इसके कारण कई बार कितनी परेशानियाँ हुई हैं उसका तो अनुभव आपको है ही तो ये स्थिति बड़ी परेशानी में डालने वाली होती तो हम तो है हमको ऐसा लगता है कि कई ये सारी चीजें मिलजुल करके थोड़ा थोड़ा ऐड कर रही कहूँगा की उनका लगाव ज हाँ, हाँ तो उनका लगा इस नाट्य कला के प्रति उतना नहीं है जितना कि होना चाहिए वो अंदर से प्रेरणा यदि नहीं होती है किसी भी कला के प्रति तो वो नहीं ऊपर में होकर कराती है और मैं ये समझता कि आजकल के वर्तमान व्यवसायिक कारणों की वजह से या आजकल की जीवनचर्या की वजह से आजकल की नाना रकम की रुचियों की वजह से लोगों का समय इतना <coughs> क्या कहना चाहिए समय का इतना अभाव उन लोगों के पास हो गया है जिसकी वजह से वो लोग उचित मात्रा में समय ये नाटकों के प्रति नहीं देते हैं मैं इसमें विश्वास नहीं करता हूँ मेरा अनुभव यह है कि मात्र लगाव ही ऐसा कारण है जिसकी वजह से ये सब कमजोरियाँ हम लोगों के सामने आती हैं और उन लोगों को उसका सामना करना पड़ता है अगर सच्चा लगाव है तो और दूसरे कारण कोई महत्व नहीं रखते हैं मेरा तो अनुभव यही और जिस आदमी को जिस व्यक्ति को इस कला के प्रति प्रति सच्चा लगाव है तो चाहे जैसा वो व्यस्त आदमी हो अपने व्यवसाय में या अपने पारिवारिक समस्याओं की वजह से या अपने और जीवन के अन्य कार्यों की वजह से अगर वो समय कम भी है लेकिन अगर उसका लगाव है तो कहीं न कहीं से घूम फिर कर वो ठीक समय पर आकर काम करता है और करता रहेगा और हम लोग को वैसे ही कलाकारों को करने का निकालना चाहिए जिनमें अंदरूनी लगाव हो तो अगर वैसे लोग हमारे पास रहते हैं तो ये सब जो नाना रकम की कठिनाइयों का सामना हम करना पड़ता है शायद वो न एक और बात हाँ एक और भी बात हमको ऐसी लगती है नगर जी की जिनको जो थोड़े से अच्छे कलाकार हैं जिनमें थोड़ी कैपेसिटी होती है अच्छा कर सकते हैं उनको थोड़ी प्रेरणा ज़्यादा मिलती है ज़्यादा की तारीफ करते हैं अच्छे बड़े रोल मिलते हैं छोटे छोटे रोल करने वाले बेचारे प्रति कुछ कहीं दिया गया तो उनको उतना वो थिएटर बांध नहीं पाता मन का लगाव नहीं है मगर अब सवाल है कि आपने कैपेसिटी नहीं है तो कोई क्या कर सकता है होगी तो आप छोटे से बड़े होंगे आप आगे बढ़ेंगे नहीं होगी तो फिर और क्या ये आपने बिल्कुल सत्य है कि चाहे रोल छोटा हो चाहे वो बहुत महत्वपूर्ण है या नहीं है आखिर में वो एक रोल है जो कि रंगमंच पर उस चरित्र को माने सिंसियरिटी के साथ में निभाना है अगर वो सिंसियरिटी के साथ में चाहे वो छोटी भूमिका है या बड़ी भूमिका है वो कलाकार रंगमंच पर उसको ठीक उसी रूप में अगर प्रस्तुत करता है तो दर्शक जो ग्रहण करने वाले हैं ठीक उसको ग्रहण कर लेते हैं उसकी उस मात्रा में प्रशंसा करते हैं ये हमारा अपना अनुभव है मैंने कई बार पाँच पाँच मिनट का तीन तीन मिनट का भी रोल किया है और कॉमिक रोल भी किया है संगीत कला मंदिर में हाफ पैंट पहन कर और लाल मोजा और लीट जूता पहनकर मैं एक चंदा तो का का चंदा करने के लिए कोई दुर्गा पूजा उस भूमिका में मैं स्टेज पर आया था और शायद पैतालीस वर्ष की और रोल किया था मैंने अट्ठाईस तीस वर्ष के लड़के का उसकी फोटो भी मेरे पास है आप पकड़ नहीं सकते हैं कि वो 45 वर्ष का आदमी है और वो बहुत छोटा रोल है और जिन्होंने देखा है वो आज तक उस रोल प्रशंसा करते तो मैं कैसे विश्वास कर रहा हूँ कि छोटा रोल होता है लोग उसमें मन नहीं दे पाते हैं और वो देखते हैं कि मेरी इस में प्रशंसा नहीं होती है तो मतलब यह कि मैं प्रस्तुत जिस रकम से करूँ मेरी प्रशंसा होनी चाहिए अगर वो प्रशंसा नहीं होती है तो ये मेरी कमजोरी नहीं है दर्शकों की कमजोरी है तो ऐसा भाव रखने से तो हम इसको कलाकार नहीं कह सकते और सबसे बड़ी त्रुटि आजकल कलाकारों में यही देखी जाती है कि रंगमंच पर मैं जिस तरह से भी मैं प्रस्तुत करता हूँ मेरी समझ में वो मैंने पूर्ण रूप से मैंने वो उस रोल को निभाया है और पूर्ण रूप से निभाने के बावजूद भी मेरी प्रशंसा नहीं होती है ये एकदम गलत भावना उनके मन में रहती है इसी वजह से हो सकता है उनमें थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आता है लेकिन उसका दोषी वो सोता है न तो निर्देशक है न तो वो आर्टिस्ट है और असल में प्रयत्न करें तो अच्छे बन सकते हैं कई कलाकारों के लड़कों को हम लोगों ने देखा है ग्रो करते हुए देखा है कि खड़े की खड़े होने की बोल्ड की तमीज नहीं थी मगर धीरे धीरे करके अच्छे कलाकार बन गया तो आज असल में उन सब के लिए धीरज और उतनी मानसिक शांति सुविधा आ, आज के लड़कों में नहीं है ये जो जन्मजात कलाकार की जो बात की उसमें मैं विश्वास लेकर करता, करता हूँ मैं अपने को लेता हूँ मैंने आपसे कहा कि मुझे बहुत और इतनी घृणा दी थी मैं अपने चाचा से नफरत करता था। मगर आप में जन्मजात प्रतिभा थी नहीं तो आप इतना काम इतने थोड़े समय में इतनी तरह काम नहीं, नहीं जन्मजात प्रतिभा जिस मात्रा में भी हो लेकिन मैंने जो प्रयत्न और जो आस्था और जो श्रद्धा और कला के प्रति जो अपने लगाव रखा है यही कारण मुझे ऊपर में उठा के लिए आ गए है ही वो प्रतिभा क्या थी क्या नहीं थी वो तो मैं नहीं जानता और मैं उसके बारे में नहीं कह सकता लेकिन मैंने जो किया है प्रैक्टिकल रूप में वो यही कि इस कला को मैंने पूछा है इसकी आस्था की है और इसको आत्मसात किया है और उसी रूप पे हमने इस पर परिश्रम किया है और ये परिश्रम का ही मेरा फल है और दूसरी ये कि ऐसे ऐसे निर्देशों का मुझे ऐसे ऐसे निर्देशों का मुझे साथ मिला बंगला रंग मंच पर भी और हिंदी मंच पर भी इसे मैं अपना सौभाग्य कहूँगा कि अच्छे अच्छे निर्देशों का साथ मुझे मिला उन्होंने मुझे प्रेम से अपना निर्देशन दिया और उनको उनकी पूजा करके मैंने उनका निर्देशन ग्रहण दिया।